भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरुओं के अमृत प्रवचन ऐसो सनंद प्रवचन नंबर 117 भाग दो आत्मघात की तैयारी सुबह होती तो सारा जगत आल्लाद से भरता है रात भर के विश्राम के बाद ये आह्लाद स्वाभाविक तुम कैसे वंचित रहोगे इसलिए धर्मों ने निरंतर कहा है कि जल्दी जाग जाओ वो जो आदमी आठ नौ दस बजे उठेगा वो चूक गया अपने ब्रह्म होने के क्षण को ब्राह्मण होने के क्षण को वो उठते ही से शूद्र होगा तुमने देखा जो आदमी दस बजे तक पड़ा रहेगा जब वो उठे तो उसके चेहरे पे तुम्हें शूद्र दिखाई पड़ेगा जो सुबह ब्रह्महूर्त में उठाया है सूरज के साथ साथ जो प्रकृति के साथ साथ उठाया है उसके भीतर तुम एक तरंग पाओगे ताजगी पाओगे उसकी आंखों में एक शांति पाओगे चाहे वो शांति ज्यादा देर न टिके क्योंकि जिंदगी कठिन है जल्दी ही उपद्रव शुरू हो जाएगा दुकान खोलेगा ग्राहक आएंगे दफ्तर जाएगा पत्नी उठेगी बच्चे होंगे सब उपद्रव शुरू अभी हो जाने को है लेकिन इसके पहले उपद्रव शुरू हो सभी धर्मों ने कहा प्रार्थना कर लेना प्रार्थना का अर्थ है ये जो क्षण मिला है ये जो झरोखा खुला है थोड़ी देर के लिए इस पे सवार हो जाना इसका फायदा उठा लेना इस क्षण को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना इस क्षण को अगर तुमने परमात्मा की पुकार में परमात्मा की प्रार्थना में लगा दिया तो बहुत संभावना है कि ये क्षण थोड़ा लंबा जाएगा अगर वैसे कुछ देर रहता आपसे थोड़ी ज्यादा देर टिकेगा यह भी हो सकता है कि अगर तुम ठीक से प्रार्थना कर लो तो ये दिन भर पे फैल जाए इसका रंग दिन भर मौजूद रह जाए फिर धर्मों ने कहा रात के अंतिम समय में जब तुम थक गए दिन भर के उपद्रव से उब उप गए तब फिर प्रार्थना कर लेना उसका क्या अर्थ होगा यह बात तो विरोधाभासी लगती सुबह तो ठीक कि सब ताजा था रात क्यों जबकि सब बासा हो गया उसके पीछे भी कारण जब दिन भर का तुम संसार देख चुके तो एक विराग की भावदशा अपने आप पैदा होती लगता है सब फिजूल है दिन भर देखने के बाद नहीं लगे जिसको वो आदमी बिल्कुल बज़र बहरा है सब फिजूल है कोई सार नहीं ऐसी जो भाव दशा है इसका भी उपयोग कर लेना इसके ऊपर भी सवार हो जाना इसका घोड़ा बना लेना और प्रभु की प्रार्थना करते करते ही नींद में उतर जाना उसका भी लाभ है क्योंकि प्रभु की प्रार्थना करते करते अगर नींद में उतर गए तो नींद पर फैल जाएगी प्रभु भी छाया ऐसे जीवन के इन दो क्षणों को सभी धर्मों ने स्वीकार किया है कि इन दो क्षणों को प्रभु पर समर्पित करना फिर ऐसा नहीं कि इन दो ही क्षणों में यह बात घटती दिन में कई दफे तुम्हारा मौसम बदलता है तुम जरा निरीक्षण करोगे तो तुम समझने लगोगे कि कब मौसम बदलता है और अगर तुम निरीक्षण ठीक से करो तो अद्भुत परिणाम ला सकते हो अपने जीवन की व्यवस्था भी खोज सकते हो एक बार तीन महीने तक डायरी रखो हर रोज सोमवार से लेकर रविवार तक अपनी डायरी में लिखते रहो कब तुम्हारे भीतर ब्राह्मण क्षण होता है कब शूद्र क्षण होता है कब छत्रीय क्षण होता है कब वैश्य का क्षण होता है तीन महीने तक नोट करते रहो धोखा मत देना क्योंकि धोखा किसको दोगे तुम अपने को ही दोगे जबरदस्ती मत लिख लेना कि नहीं है ब्राह्मण क्षण लेकिन दिखाना तो चाहिए कि एक ब्राह्मण क्षण ना हो तो नहीं लिखना जब हो तो ही लिखना अगर तुम एक तीन महीने तक अपने भीतर का सारा ब्यौरा लिख लो तुम चकित हो जाओगे तुम चकित इसलिए हो जाओगे कि तुम तीन महीने के बाद पाओगे कि करीब करीब तुम्हारे भीतर जो बदलाहटें होती हैं वो सुनिश्चित है अगर सोमवार को सुबह तुम्हें आनंदित मालूम हुआ है तो तुम चकित होोगे जान के कि हर सोमवार को ऐसा होता है तुम्हारे भीतर एक वर्तुल है जैसे गाड़ी का चाक घूमता है अगर हर शनिवार को तुम्हारे भीतर क्रोध का जन्म होता है क्रोध की छाया होती तुम कुछ ना कुछ झंझट खड़ी कर लेते हो कोई झगड़े में पड़ जाते हो किसी को मार देते हो तो तुम चकित होगे गए तीन महीने के बाद कि ये करीब करीब हर शनिवार को होता कम ज्यादा और एक बार तुम्हारी जिंदगी का चार्ट तुम्हारे सामने हो जाए तो बहुत लाभ का है फिर तुम अपने दरवाजे पर लिख के टांग सकते हो कि सोमवार मुझसे सावधान कि मंगलवार आपका स्वागत है और तुम फिर उसके अनुसार जी भी सकते हो अगर तुम्हारा सोमवार बुरा दिन है और तुम्हें अनजाने इसका अनुभव भी होता लोग जानते भी हैं कि फला दिन मेरा बुरा दिन है हालांकि उन्हें साफ नहीं होता कि मामला क्या है क्यों बुरा दिन है जोशी से पूछने जाने जरूरत नहीं जोशी को क्या पता उसको अपना पता नहीं तुम्हारा क्या खाक पता होगा एक जोशी को एक बार मेरे पास लाया गया जयपुर में उसकी एक रुपया फीस एक बार हाथ देखने की उसने कहा एक हजार रुपया मेरी फीस है हाथ देखने के मैंने तुम बेफिक्री से देखो उसने हाथ देख लिया बड़ा खुश था कि एक हजार रुपया मिलता है जब हाथ देख लिया उसने कहा कि मेरी फीस मैंने कहा वो तो मैं पहले ही से तय था कि नहीं दूंगा तुम्हें इतना भी पता नहीं तुम घर से अपना हाथ देख के तो चला करे तुम मुझे देख के ये भी ना समझ सके कि यह आदमी एक हजार नहीं देगा और मैं जोर से ये दोहरा रहा था आपने भीतर ताकि तुम्हें सुनाई पड़ जाए अगर तुम्हें थोड़ा भी जोते सो तो समझ में आ जाए कि भाई दूंगा नहीं ये मैं कह ही रहा था भीतर बार बार तुम जब हाथ पकड़े बैठे तब मैं दोहराता ही रहा कि हजार रुपया दूंगा नहीं दूंगा नहीं मेरी तरफ से तुम्हें मैंने धोखा नहीं दिया लेकिन तुम जोशी कैसे उसकी हालत तो बड़ी खस्ता हो गया वो क्या कहे जोशी को तो अपना पता नहीं मैंने तो यह भी सुना है एक गांव में दो जोशी थे वो दोनों सुबह निकलते अपने अपने घर से बाजार जाते धंधा करने तो एक दूसरे का देखते रास्ते में भाई आज कैसा धंधा चलेगा अपना ही पता नहीं तुम्हें दूसरे का क्या पता होगा फिर नहीं ज्योतिष से नहीं पता चलता तुम्हें अपने जीवन का निरीक्षण करना होगा तो पता चलेगा और एक बार तुम्हें पता हो जाए कि सोमवार या शनिवार या रविवार मेरा खराब दिन है इस दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना होती है तो उस दिन छुट्टी ले लो वो तुम्हारा छुट्टी का दिन होना चाहिए रविवार की छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए दुनिया अगर व्यवस्थित हो विज्ञान से तो आदमी को उस दिन छुट्टी मिलनी चाहिए जो उसका बुरा दिन है ताकि वो लोगों के संपर्क में ना आए ताकि वह अपने घर में चादर ओढ़ के सो जाए मौन रखे बाहर ना निकले दरवाजा बंद रखे अगर क्रोध उठे भी तो तकिया पीट ले मगर बाहर ना जाए हां उसका जो अच्छा दिन है उस दिन वो संपर्क बनाए लोगों से मिले जुले खिले फूले और तुम इस तरह के परिवर्तन अपने भीतर पकड़ ले सकते हो और वो करीब करीब गाड़ी के चाक की तरह घूमते उनमें ज्यादा भेद नहीं होता जिंदगी भर ऐसा होता है जैसे स्त्रियों का मासिक धर्म होता है 28 दिन के बाद फिर लौट आता ठीक ऐसा ही वर्तुल है तुम्हारे भीतर भी और तुम ये जान के भी हैरान हो कि पुरुषों का भी मासिक धर्म होता है और हर 28 दिन के बाद होता है सिर्फ स्त्रियों के शरीर से खून बाहर जाता है इसलिए दिखाई पड़ता है पुरुषों के शरीर से खून बाहर नहीं जाता है लेकिन उनके भीतर चार पांच दिन के लिए उसी तरह का उथल पुथल हो जाती जैसे स्त्रियों के भीतर होती सूक्ष्म उथल पुथल तुमने देखा जब स्त्रियों का मासिक धर्म होता है तो वो ज्यादा खिन्न उदास चिड़चिड़ी ठीक ऐसे ही पुरुषों का मासिक धर्म होता है चार दिन के लिए वो भी बड़े चिड़चिड़े और बड़े उदास और बड़े उपद्रवी हो जाते मगर उनको तो पता भी नहीं होता इस देश में जो स्त्रियों को हम चार दिन के लिए बिल्कुल छुट्टी दे देते थे उसका कारण यह नहीं था कारण तुमने गलत समझाया कि स्त्रियां अपवित्र हो जाती हैं वो कारण नहीं अपवित्र क्या होंगी खून भीतर है तब अपवित्र नहीं बाहर जा रहा तब तो पवित्र हो रही अपवित्र कैसे होंगी और खून अगर अपवित्र है तो सारा शरीर ही अपवित्र है इसमें और क्या अपवित्रता हो सकती नहीं उसका कारण मनोवैज्ञानिक था चार दिन के लिए जब स्त्री का मासिक धर्म चलता है वो खिन्न होती उदास होती नकारात्मक होती अगर वो खाना भी बनाएगी तो उसका नकारात्मकता उस खाने में विस्कोल्ड देगी मनोवैज्ञानिक कहते हैं किसी ने क्रोध से खाना बनाया हो तो मत खाना क्योंकि हाथों से प्रतिपल तरंगें जा रही हाथों से विद्युत प्रवाह जा रहा है इसलिए तो जो तुम्हें प्रेम करता है गहन प्रेम करता है उसके हाथ की बनी रूखी सूखी रोटी भी अद्भुत होती होटल में कितना ही अच्छा खाना हो कुछ कमी होती कुछ चुका चुका होता खाना लाश जैसा होता उसमें आत्मा नहीं होती लाश कितनी ही सुंदर हो और लिपस्टिक लगा हो और पाउडर लगा हो और सब तरह की सुगंध छिड़कियों मगर लाश आखिर लाश है तुम्हें इस लाश में से शायद शरीर के लिए तो भोजन मिल जाएगा लेकिन आत्मा का भोजन चूक जाएगा और जैसे तुम्हारे भीतर शरीर और आत्मा है ऐसे ही भोजन के भीतर भी शरीर और आत्मा है आत्मा प्रेम से पढ़ती है तो जब स्त्री उद्विग्न हो उदास हो खिन्न हो नाराज हो नकार से भरी हो तब उसका खाना बनाना उचित नहीं तब उसके हाथ से जहर जाएगा और तब अच्छा है कि वो एकांत में एक कमरे में बैठ जाए चार दिन बिल्कुल विश्राम कर ले ये चार दिन ऐसी हो जाए जैसे मर ही गई दुनिया से उसका कोई नाता ना रहे ये बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी लेकिन चूंकि हमने इसको भी गलत ढंग दे दिया था हालांकि हम गलत ढंग इसलिए दे देते हैं कि शब्दों को समझ नहीं पाते जब स्त्री मासिक धर्म में होती है तो पुराने शास्त्र कहते हैं वो शुद्र हो गई मगर शुद्र होने का मतलब ये होता है कि नकार हो गया उसको छूना मत शुद्ध हो गई मगर पुरुष भी इसी तरह शुद्ध होते हैं शास्त्र चूंकि पुरुषों ने लिखे इसलिए पुरुषों के चार दिन नहीं लिखे गए लेकिन अब विज्ञान की खोजों ने यह साफ कर दिया कि पुरुष भी चार दिन इसी तरह शुद्ध हो जाते और तुम अपने वे चार दिन भी खोज ले सकते हो और तुम चकित हो हर महीने ठीक वर्तुल में वे चार दिन आते उनकी तारीखें तय उन चार दिनों में तुमसे हमेशा बुराई होती झगड़ा हो जाता है मारपीट हो जाती है उन चार दिनों में तुम तुमसे चूके होती कार चलाओगे एक्सीडेंट हो जाए उन चार दिनों में हाथ से चीजें छूट जाएंगी गिर जाएंगी टूट जाएंगी उन चार दिनों में तुमसे ऐसे वचन निकल जाएंगे जो तुम नहीं कहना चाहते थे और फिर पीछे पछताओगे उन चार दिनों में तुम अपने में नहीं हो उन चार दिनों में तुम्हारा सूद्र पूरी तरह तुम्हारे ऊपर हावी हो गया और जैसे चार दिन शूद्र के होते हैं ऐसे ही चार दिन ब्राह्मण के भी होते हैं, क्योंकि आदमी अतिओं में डोलता है एक अति से दूसरी जैसे घड़ी का पेंडुलम डोलता है तो बुद्ध ने प्रतीक्षा की कि जरा परिपक्व हो जाए इसकी कोई प्रौढ़ घड़ी कोई सम्यक घड़ी देखकर कहूंगा फिर एक दिन थोड़ी प्रौढ़ता की भावना को देखकर भगवान ने कहा वक्ली इस अपवित्र शरीर को देखने से क्या लाभ वक्ली जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है तो तू ध्यान कर और धर्म को देख धर्म को देख सकेगा धर्म यानी तेरा स्वभाव जब तू अपने स्वभाव को देख सकेगा तो तूने मुझे देखा तभी जानना कि तूने मुझे देखा मैं अगर कुछ हूं तो धर्म मैं तो हूं मैं अगर कुछ तो हूं तो ध्यान हूं मैं अगर कुछ हूं तो समाधि हूं तू समाधिस्थ हो तो मुझसे जुड़ेगा इन चमड़े की आंखों से मेरे चमड़े को देखते देखते समय मत कमा ये आंखें भी कल मिट्टी में गिर जाएंगी ये देह भी कल मिट्टी में गिर जाएगी इसके पहले कि यह देह मिट्टी में गिर जाए इस देह के भीतर जो ज्योति प्रज्वलित हुई उसे देख मगर उसे तू तभी देख सकेगा जब तू धर्म को देखने में कुशल हो जाए नहीं तो नहीं देख सकेगा तो ध्यान में लग समाधि में उतर फिर भी वकली को सुध ना आई सुध इतनी आसानी से आती ही कहां सुधी आ जाए तो फिर और क्या बचा वकली ने सुन लिया होगा स्याद सुना भी ना हो जब बुद्ध ये कह रहे थे तब वो उनके भावभंगीमा देखता हो हाथ तो देखता हो मुद्रा देखता हो चेहरा देखता हो सह सुना ही ना हो जब तुम किसी एक चीज में अटके होते हो तो तुम्हें कुछ और दिखाई ही नहीं पड़ता या उसने कहा ऐसे तो बुद्ध रोज ही कहते रहते ये तो कई दफे सुन लिया ये तो इनके प्रवचन में रोज ही आता इसमें कौन सी खास बात है वो अपने में ही लीन रहा होगा अपनी ही भावदशा में तल्लीन रहा होगा उसे सुधना आई वे सास्ता का सांस छोड़कर कहीं जाता भी ना था सास्ता के कहने पर भी नहीं ऐसी घटना यहां घट जाती मेरी एक संन्यासिनी है कुसुम वो जब पहली दफा आई मेरे चरणों में सिर रख के कहा कि सब समर्पित करती हूं बस अब मेरे जीवन के सूत्रधार आप हैं जो आप कहेंगे वही करूंगी और मुझे यहीं रहना है मुझे कहीं जाना नहीं मैंने उससे कहा देख मैं तुझसे कहता हूं कि तू अभी जा वापस घर तेरे माता पिता दुखी होंगे परेशान होंगे कुछ दिन तू ध्यान कर उसने कहा मैं जाने वाली नहीं मैंने उससे कहा देख तू कहती कि आप जो कहेंगे मैं कह रहा हूं कि जाओ उसने कहा आप जो कहेंगे वो करूंगी लेकिन मैं जाने वाली नहीं गई हट योग है ये वक्कली ऐसा ही आदमी रहा होगा जैसी कुसुम बुद्ध उसको कभी कभी भेजना चाहते कहीं कि जा दूसरे गांव जाके कुछ काम करके आ वो कहता आप जो कहेंगे करूंगा मगर कहीं जा नहीं सकता रहूंगा तो यही एक दिन को भी आपको बिना देखे नहीं रह सकता उसके मोह को तोड़ने को कहते होंगे कि जा मगर जिद्दी था मन बड़ा जिद्दी सुनता ही नहीं उनकी भी नहीं सुनता जिनकी सुन के क्रांति घट सकती है, सांसता के कहने पर भी नहीं जाता था उसका मोह छूटता ही नहीं था एक दिन बिना देखे कैसे रह जाऊंगा और देखता क्या था देखता था नाक नक्श देखने योग्य जो था वो तो देखता नहीं था तब सास्ता ने सोचा यह ऐसे मानने वाला नहीं है इस पर तो बड़ी चोट करनी पड़ेगी और ध्यान रखना अगर कभी बुद्ध जैसे व्यक्ति चोट करते हैं तो सिर्फ अनुकंपा के कारण करुणा के कारण इस पर दया आती होगी कि बेचारा मेरे पास आके भी चूका जाता है इतने पास रह के चूका जाता है सरोवर के इतने पास और प्यासा फिर किसी महोत्सव के समय जब बहुत भिक्षु इकट्ठे हुए थे हजारों भिक्षुओं के सामने उन्होंने निश्चित ही कठोर चोट की कहा हट जा वक्ली वो बैठा होगा सामने वो देख रहा होगा वो लगा होगा अपने ही काम में वो रस पी रहा होगा अपना ही यद्यपि वो रस ऐसा ही है जैसे कोई नालियों से रस पी देह और क्या हो सकता बुद्ध की देह में भी नहीं कुछ हो सकता किसी की देह में नहीं होता देह तो एक जैसी है अज्ञानी की हो कि ज्ञानी की हो भेद देह में जरा भी नहीं भेद है तो भीतर है भेद है तो जागरण का और सोने का है हट जा वकली हट जा वकली मेरे सामने से सा हट जा ऐसा बुद्ध ने कहा ही नहीं उसे हटवा भी दिया वकली को स्वभावता गहरी चोट लगी लेकिन अज्ञानी आदमी करुणापूर्ण कृत्यों की भी अपनी ही व्याख्या करता है उसने सोचा कि ठीक है तो बुद्ध मुझ पर क्रोध हो गए तो अब जीने से क्या सार अब मर जाने में सार है तब भी जो बुद्ध चाहते थे वो नहीं समझा अगर बुद्ध की सुन के हट गया होता सामने से चला गया होता दूर पहाड़ी पर बैठ गया होता आंख बंद करके कि बुद्ध नाराज है क्योंकि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं बुद्ध नाराज हैं क्योंकि मैं समाधि में नहीं उतर रहा हूं उनकी महाकरुणा के उन्होंने मुझे हटवाया है ताकि मैं जाऊं और समाधि में उतर। तो ठीक समझा होता ठीक व्याख्या की होती मगर गलत व्याख्या कर ली ऐसी गलत व्याख्या तुम भी करते चले जाते हो मैं कुछ कहता हूं तुम व्याख्या कर लेते अपनी तुम सोच लेते इसका मतलब ऐसा मतलब तुम निकाल लेते शिष्य को चाहिए कि अपना मतलब न डाले जल्दी ना करे मतलब डालने की मौन बैठे जो कहा गया है उस शब्द को अपने भीतर उतरने थे मतलब करने की जल्दी ना करे तुमने अर्थ निकाला अनर्थ हो जाएगा अब उसने क्या समझा कि बुद्ध कहते हैं कि अब तू किसी सार का नहीं आसार है तू योग्य नहीं अपात्र मर जा तेरे जिंदा रहने में कोई मतलब नहीं भारी अपमान हो गया मेरा सोचा होगा हजारों भिक्षुओं के सामने मुझे ब्राह्मण पुत्र को इस तरह दुतकारा कि हट जा वक्ली हटाया ही नहीं इतना भारी अपमान किया अकेले में कह देते हालांकि अकेले में वो बहुत बार कह चुके थे और उसने सुना नहीं था उसने सोचा अब मेरे जीने से क्या लाभ जीने में तो एक ही अर्थ था उसके और वो अर्थ था बुद्ध की देह को देखते रहना जब मैं सामने ही ना बैठ सकूंगा उनके तो अब मर जाना उचित है ऐसा सोच वह गृद्धकूट पर्वत पर चढ़ा पर्वत से कूंद कर आत्मघात के लिए अंतिम क्षण में बस जबकि वह कूदने को ही था अंधेरी रात में कोई हाथ पीछे से उसके कंधे पर आया बुद्ध का हाथ है ही इसीलिए कि जब तुम अंधेरे में हो और जब तुम जीवन को जीवन के प्रति इतने उदास इतने खिन्न हो जाओ कि अपने को मिटाने को तत्पर हो जाओ तब बुद्ध का हाथ है ही इसलिए कि तुम्हारे कंधे पर आए गुरु का अर्थ ही यही है कि वो तुम्हें तलाश जब तुम्हें जरूरत हो तब उसका हाथ पहुंच ही जाना चाहिए तुम्हारी जरूरत हो और उसका हाथ ना पहुंचे तो फिर गुरु गुरु नहीं तुम कितने ही दूर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हजारों मील दूर हो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुम्हारी वास्तविक जरूरत होगी गुरु का हाथ तुम्हारे पास पहुंचेगा पहुंचना ही चाहिए वही तो अनुबंध है शिष्य और गुरु के बीच वही तो गांठ है शिष्य और गुरु के बीच वही तो सगाई है शिष्य और गुरु के बीच कोई हाथ पीछे से कंधे पर आया उसने लौट कर देखा भगवान सामने खड़े थे मगर ये देह नहीं थी ये भगवान की देह नहीं थी ये भगवान का वही रूप नहीं था जो अब तक देखता रहा था आज कुछ अभिनव घटित हुआ था इस मृत्यु के क्षण में अक्सर ऐसा हो जाता है। जब आदमी मरने ही जा रहा है जब मरने के लिए आखिरी कदम उठा लिया है एक क्षण और, और समाप्त हो जाए तो मन अपने आप रुक जाता अवरुद्ध हो जाता ऐसी घड़ियों में मन को चलने की सुविधा नहीं रहती मन को चलने के लिए भविष्य चाहिए इसे समझ लेना जब कोई आदमी मरने जा रहा है तो भविष्य तो बचा ही नहीं बात खत्म हो गई अब मन को चलने को क्या रहा मन को चलने को जगह चाहिए आगे दीवाल आ गई मौत आ गई इसलिए तो बूढ़ा आदमी पीछे लौट लौट के सोचने लगता आगे तो दीवार है वहां सोचने की जगह नहीं जवान सोचता है कल बड़ा मकान बनाऊंगा सुंदर स्त्री लाऊंगा ऐसा होगा वैसा होगा वो भविष्य की सोचता मन आगे की तरफ दौड़ता है बूढ़ा आदमी एक दिन देखता आगे तो अब कुछ भी नहीं आगे तो मौत है अब आगे क्या सोचना वो मौत से बचने के लिए मौत की तरफ पीट कर लेता पीछे की तरफ सोचने लगता वो कहता क्या जमाने थे राम राज्य था स्वर्णयुग था बीत गया अब कैसा भ्रष्ट युग आ गया दूध इस भाविकता था घी इस भाव था गेहूं इस भाविकता था वो इन बातों को सोचने लगता वो अपने 50, 60 या अस्सी साल पहले जो स्थितियां थी उनका विचार करने लगता कैसे सुंदर दिन थे कैसे अच्छे लोग थे यही लोग थे यही दिन थे कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया में बाहर दुनिया वही की वही है। वैसी की वैसी है लेकिन बूढ़ा रंग भरने लगता अपने अतीत में सब बूढ़े भर लेकिन अगर कोई आत्मघात करने जाए तब तो पीछे भी लौट के नहीं सोच सकता अब तो सोचना ही समाप्त हुआ आखिरी घड़ी आ गई अपने हाथ से मिटने जा रहा है अब विचार के लिए उपाय नहीं सपने के लिए उपाय नहीं तो मन न रहा होगा मौजूद और इस अंधेरी रात में किसी हाथ का कंधे पे पड़ना एकदम चौंका होगा यहां कौन लौट के देखा होगा ज्योतिर्मय रूप था जिसको बुद्ध देखने के लिए कह रहे थे बार बार कि तू उसे देख जो मैं वस्तुता हूं आज इस मृत्यु के घड़े में सामने खड़ा हो गया था यह बुद्ध की पार्थिव देह नहीं थी बौद्ध शास्त्र गलत कहते बौद्ध शास्त्र कहते हैं कि बुद्ध खुद ही वहां आकाश मार्ग से उड़ के खड़े हो गए थे नहीं ये बुद्ध की अंतरदेह थी ये बुद्ध की अंतरात्मा थी ये बुद्ध का बुद्धत्व था जो वहां खड़ा हुआ था अगर चमड़े की ही देह खड़ी होती तो मैं तुमसे पक्का कहता हूं वकली फिर चूक जाता आज उसने सास्ता को नहीं वैसा जैसा वो सदा देखता था पर ऐसा देखा जैसा सास्ता चाहते थे कि देखे आज उसने सास्ता की देह नहीं सास्ता को देखा आज उसने धर्म को जीवंत सामने खड़ा पाया वो महाकरुणा बरसती हुई वह प्रसाद वह शीतल वर्षा वह अमृत का मेघ एक नई प्रीति उसमें उमगी ऐसी प्रीति जो बांधती नहीं मुक्त करती प्रेम दो तरह के होते जब प्रेम शूद्र जैसा प्रेम होता है शूद्र का प्रेम होता है तो बांधता है छुद्र का प्रेम बांधता है क्योंकि छुद्र का प्रेम तुम्हें भी छुद्र बना देगा जैसा प्रेम करोगे जिससे प्रेम करोगे जिस ढंग से करोगे वैसे हो जाओगे प्रेम बड़ी कीमिया है, सोच समझ के करना प्रेम करना हो तो विराट से करना प्रेम करना हो तो आकाश से करना प्रेम करना हो तो असीम से करना क्योंकि तो जिससे तुम प्रेम करोगे वैसे ही तुम हो जाओ क्षुद्र से करोगे क्षुद्र हो जाओ ख्याल रखना प्रेम रूपांतरकारी है प्रेम एकमात्र रसायन है आज एक नई प्रीति उमड़ी अब तक जो प्रीति जानी थी देह की थी शूद्र मन की थी आज ब्राह्मण पैदा हुआ वक्कली आज ब्राह्मण हुआ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था उस समय नहीं आज बुद्ध के कुल में पैदा होकर ब्राह्मण हुआ आज बुद्ध कुल में जन्म आज नया जन्म हुआ द्विज हुआ इसलिए तो ब्राह्मण को द्विज कहते लेकिन सभी ब्राह्मण द्वज नहीं होते सभी द्विज जरूर ब्राह्मण होते फिर द्विज चाहे जीसस हो चाहे मोहम्मद सभी द्विज ब्राह्मण होते लेकिन आम तौर से लोग समझते हैं कि सभी ब्राह्मण द्विज ब्राह्मण को द्विज कहते हैं गलत द्विज को ब्राह्मण कहो द्विज का अर्थ है जो दोबारा जन्मा एक जन्म मां बाप से मिला फिर दूसरा जन्म गुरु से मिला आज वक्ली द्विज हुआ ब्राह्मण हुआ आज बुद्ध के कुल में जन्म एक नई प्रीति उमड़ी विराट को सामने खड़े देखा उस विराट में शून्य हो गया होगा लीन हो गया होगा वे किरने उसे धो गई साफ कर गई स्वच्छ कर गई वो नया हो आया। नए मनुष्य का जन्म हुआ जिस पर पुराने की अब छाया भी नहीं धूल भी नहीं पुराने से इसका कोई संबंध भी नहीं ये पुराने से असंबंधित है ऐसी घड़ी में भगवान ने यह सूत्र कहे थे छिंद सोतम परक कम कामे पनुद ब्राह्मणा हे ब्राह्मण पराक्रम से तृष्णा के स्रोत को काट दे और कामनाओं को दूर कर दे हे ब्राह्मण संस्कारों के छह को जानकर तुम अकृत निर्वाण का साक्षात्कार कर लोगे बुद्ध ने कहा जैसा मैं हूं ऐसा ही तू भी हो सकता है बस अब कामनाओं को एक झटके में काट दे अब दोबारा कामना ना करना फिर सूत्र मत हो जाना इस घड़ी को ठीक परख ले पहचान ले पकड़ ले अब यह घड़ी तेरी जिंदगी बने अब ये घड़ी तेरी पूरी जिंदगी का सार हो जाए इसी के केंद्र पर तेरा जीवन का चाक घूमे हे ब्राह्मण सुनते हैं फर्क अभी कुछ ही देर पहले कुछ ही घंटों पहले कहा था वकली हट हट जा हट जा वक्कली हटवा दिया था इसके पहले कभी बुद्ध ने उसको ब्राह्मण कह के संबोधन नहीं किया था वक्कली आज पहली दफे कहा हे ब्राह्मण आज वह ब्राह्मण हुआ है छिंद सोतम परक्कम कामे पनुत ब्राह्मणा इस घड़ी को पहचान इस घड़ी को पकड़ कामनाओं को काट तृष्णा को उच्छेद कर दे संस्कारों का छह हो जाने थे अब ये जो शून्य तेरे भीतर घड़ी भर को उतरा है यही तेरी नियति हो जाए यही तेरा स्वभाव हो जाए तो तू अकृत को जान लेगा अकृत अर्थात निर्वाण अकृत जो किए से नहीं होता अकृत जो करने से कभी हुआ नहीं जो सब करना छोड़ देने से होता है जो समर्पण में होता है संकल्प से नहीं होता जब ब्राह्मण दो धर्मों में पारंगत हो जाता है कौन से दो धर्म एक धर्म है समथ और दूसरा धर्म है विपस्ना तब उस जानकार के सभी संयोग बंधन अस्त हो जाते इन दोनों शब्दों को समझ लेना जरूरी है बुद्ध ने दो तरह की समाधि कही है समथ समाधि और विपस्ना समाधि समत्थ समाधि का अर्थ होता है लौकिक समाधि और विपसना समाधि का अर्थ होता है अलौकिक समाधि समाधि का अर्थ होता है संकल्प से पाई गई समाधि योग से विधि से विधान से चेष्टा से यत्न से और विपसना का अर्थ होता है सहज समाधि चेष्टा से नहीं यत्न से नहीं योग से नहीं विधि से नहीं बोध से सिर्फ समझ से विपसना शब्द का अर्थ होता है अंतर्दृष्टि फर्क समझना तुमने सुना कि क्रोध बुरा है तो तुमने क्रोध को रोक लिया अब तुम क्रोध नहीं करते हो तो तुम्हारे चेहरे पर एक तरह की शांति आ जाएगी लेकिन चेहरे पर ही भीतर तो क्रोध कहीं पड़ा ही रहेगा क्योंकि तुमने दबा दिया है सुन के अगर तुम्हारी समझ में आ गया कि क्रोध गलत है शास्त्र कहते हैं इसलिए नहीं बुद्ध कहते हैं इसलिए नहीं मैं कहता हूं इसलिए नहीं तुमने जाना अपने जीवंत अनुभव से बार बार क्रोध करके कि क्रोध व्यर्थ है यह प्रती तुम्हारी गहन हो गई इतनी गहन हो गई कि इस प्रतीति के कारण ही क्रोध असंभव हो गया तुम्हें दबाना ना पड़ा तुम्हें विधि विधान ना करना पड़ा तुम्हें अनुशासन आरोपित ना करना पड़ा तो दूसरी दशा घटेगी तब तुम्हारे भीतर भी शांति होगी बाहर भी शांति होगी समर्थ समाधि में बाहर से तो सब हो जाता है भीतर कुछ चूक जाता है विपसना समाधि पूरी समाधि बाहर भीतर एक जैसा होता एक रस हो जाता से एक आदमी योगासन साथ के बैठ गया। अगर वर्षों अभ्यास कर लोगे तो कसरत की तरह योगासन सद जाएगा योगासन तो साथ के बैठ गए बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह हिलते ही नहीं चींटी चढ़ती पता उसका लेते ही नहीं मच्छर काटता है फिक्र नहीं बैठे तो बैठे घंटों बैठे लेकिन भीतर मन चल रहा अभ्यास कर लिया अब मच्छर का भी अगर रोज रोज अभ्यास करोगे काटने दो काटने दो काटने दो धीरे धीरे धीरे धीरे तुम्हारी चमड़ी संवेदना खो देगी चींटी चढ़ती रहेगी काटती रहेगी तुम्हें पता नहीं चलेगा चमड़ी कठोर हो गई अभ्यास से बाहर से तो तुम मूर्ति बन गए लेकिन भीतर भीतर बाजार भरा है फिर एक और तरह का आसन है वही असली आसन है तुम्हारा मन थिर हो गया चूंकि मन थिर हो गया इसलिए शरीर नहीं कपता तुम्हारा मन शांत है इसलिए शरीर को कपाने की कोई जरूरत नहीं तब तुम शांत बैठे यह और ही बात हो गई इसलिए पहली को बुद्ध ने लौकिक कहा दूसरी को अलौकिक पहली से तुम ब्राह्मण तक नहीं पहुंच पाओगे पहली से छत्री तक संकल्प जूझते हुए लड़ते हुए प्रयास दूसरी से तुम ब्राह्मण हो प्रसाद से इसलिए बुद्ध ने कहा जो दो धर्मों को जान लेता समथ और विपस्ना वो पहुंच गया पहले आदमी को समथ से जाना पड़ता फिर समथ की हार पर विपस्ना का जन्म होता ऐसा ही बुद्ध को हुआ छह वर्ष तक उन्होंने जो साधा वो समथ समाधि थी फिर छह वर्ष के बाद उस आखिरी रात जो घटा वो बिपसना समाधि थी जिसके पार अपार और पारापार नहीं है जो बीत भय और असंग है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं किसे ब्राह्मण कहता हूं उसे जो तीन चीजों से दूर निकल गया पार का अर्थ होता है स्थूल आख कान नाक से जो देखा जाता है जिसकी सीमा है पार अपार का अर्थ होता है जिसकी सीमा नहीं जो बड़ा है सूक्ष्म स्थूल नहीं रूप रस, गंध, जो इंद्रियों से नहीं जाना जाता मगर मन से जाना जाता है। जैसे तुमने एक फूल देखा इंद्रियां सिर्फ इतना ही कह सकती हैं कि लाल है बड़ा है सुगंधित है ये इंद्रियां कह रही ये पार जब तुम कहते हो सुंदर है तो कोई इंद्री तुम्हारे पास नहीं सुंदर कहने वाली सुंदर कहने वाला मन है कोई इंद्री नहीं बता सकती तुमको कि फूल सुंदर है कैसे बताएगी इंद्री तो सिर्फ खबर दे देती इंद्री तो ऐसे है जैसे कैमरा कैमरा ये नहीं कह सकता कि सुंदर है क्या सुंदर कैमरा तो उतार देता जो है सामने गुलाब का फूल है इंद्री खबर दे, दे देती आंखें कहती लाल फूल है गुलाब का है नाक कहती सुगंधित है मगर सुंदर जब तुम सुंदर कहते हो तो अपार तो रस रूप गंध सौंदर्य ये जो हैं, ये सूक्ष्म अनुभव है मन के इंद्रियों के अनुभव पार मन के अनुभव जो कि आत्मा इंद्री के मध्य में अपार और फिर पारापार पार अपार दोनों से भी पार दोनों के आगे फिर आत्मा का अनुभव है और जो इन तीनों से पार हो जाता है वो आत्मा का अनुभव क्या है मैं का अनुभव अत्ता इसलिए बुद्ध ने कहा आत्मा नहीं अनत्ता। मैं को भी जाने दो इंद्रियां गई मन गया मैं को भी जाने दो पार से पार अपार से पार पार अपार दोनों से पार फिर जो शेष रह जाता है शून्य वहां मैं का भाव भी नहीं उसे जो जान लेता है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं और जो उसे जान लेता स्वभाव था वीत भय हो जाता है फिर उसे क्या भय अब उसके पास कुछ बचाने ही जिसे छीन लोगे। उसने सब स्वयं ही छोड़ दिया है अब तो शून्य बचा जिसे कोई छीन नहीं सकता जिसे छीनने का कोई उपाय नहीं अब तो वही बचा जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती इसलिए भय कैसा वह अभय को उपलब्ध हो जाता है और असंग हो जाता है अब उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं रह जाती साथ की जरूरत भय के कारण है समझ लेना है। इसलिए बुद्धने का वीत भय और असंग तुम साथ क्यों खोजते हो इसलिए कि अकेले में डर लगता है पत्नी डरती अकेले में पति डरता अकेले में अकेले में डर लगता है अकेले में याद आने लगती मौत की घबराहट होती कोई दूसरा रहता मन भरा रहता तुमने कभी देखा अकेली गली से गुजरते हो रात सीटी बजाने लगते हो कुछ करते नहीं बनता तो सीटी बजाओ फिल्मी गाना गाने लगते हो फिल्मी गाना नहीं अगर धार्मिक किस्म के आदमी तो राम राम या हनुमान चालीसा पढ़ने लगे सब एक ही है कुछ फर्क नहीं मगर क्यों सीटी की आवाज अपनी ही आवाज है लेकिन उसको सुनकर ऐसा लगता है कि चलो कुछ तो हो रहा कुछ है हालांकि सिटी की आवाज तो की भूत प्रेत भागेंगे नहीं भूत प्रेत है नहीं कि जो भागें मगर सीधी की आवाज से तुमको ऐसा लगता है कि चलो सब ठीक है कुछ कर तो रहे गाना गाने लगे जोर से अपनी ही आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई और मौजूद है भूल गए आदमी अपने को भुला रहा है इसलिए संगसांत खोज रहा है बुद्ध ने कहा वही ब्राह्मण है जिसे संग संगसांत की कोई जरूरत नहीं रही जो असंग है। और जो बीत भय जो ध्यानी निर्मल आसनबद्ध कृतकृत्य आश्रव रहे थे जिसने उत्तम अर्थ को पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूं जो ध्यान में डूब रहा है ध्यान यानी निर्विचार जो निर्मल हो रहा है निर्विचारता निर्मलता लाती विचार चालां तुमने देखा जितना आदमी पढ़ा लिखा हो जाता उतना चालाक धोखेबाज पाखंडी हो जाता जितने विचार बढ़ जाते हैं उतना आदमी बेईमान हो जाता पढ़ा लिखा आदमी और बेईमान ना हो जरा कठिन है और हम सोचते हैं बड़ी उल्टी बात हो रही हम कहते हैं कि मामला क्या है विश्वविद्यालय से लोग आते हैं पढ़ लिख के और इनमें सिवाय बेईमानी और धूर्तता के कुछ भी नहीं होता लेकिन विश्वविद्यालय सिखाते यही है तुमने जो शिक्षा विकसित की है वो धूर्तता की है निर्विचार की तो वहां कोई शिक्षा ही नहीं कोई विश्वविद्यालय ध्यान की क्षमता नहीं देता निर्मलता नहीं देता सरलता नहीं देता चालबाजी सिखाता है गणित सिखाता है तर्क सिखाता है कैसे लूट लो दूसरों से ज्यादा यह सिखाता है बिना कुछ किए कैसे संपत्ति मिल जाए यह सिखाता है सिखाते तुम ये हो और फिर जो सिखाने वाले हैं वह भी परेशान जब उनके विद्यार्थी उन्हीं को धोखा देने लगते उन्हीं की जेब काटने लगते तो वो कहते हैं ये मामला क्या गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं लेकिन तुम इनको सिखा क्या रहे हो श्रद्धा तुमने कभी इनको सिखाई तुमने सिखाया तर्क संदेह और जब ये तुम पे ही तर्क करते हो तुम्हारे साथ ही संदेह करते और तुम्हारे साथ ही चालबाजी अभ्यास कहां करें ये, ये होमवर्क है फिर दुनिया में जाएंगे फिर वहां असली काम करना पड़ेगा ये तैयारी कर रहे हैं ये जो विश्वविद्यालयों में इतनी रुगणता दिखाई पड़ती है हड़ताल घेराव इस सबके लिए जिम्मेवार शिक्षा है विद्यार्थी नहीं तुम्हारी शिक्षा इसी के लिए तुम्हारी शिक्षा हिंसा सिखाती और चालबाजी सिखाती और जब कोई आदमी चालबाज हो जाता है हिंसक हो जाता है तो उसका अभ्यास करना चाहता है स्वभाव था कहां अभ्यास करे विश्वविद्यालय में ही अभ्यास करेगा तुम्हारे विश्वविद्यालय राजनीति सिखाते हैं अभ्यास कहां करे फिर वही चुनाव लड़ना सीखता है विद्यार्थी यूनियन का चुनाव और तुम देखोगे जैसे कि पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है वो अभ्यास कर रहा है वो छिछले पानी में तैरना सीख रहा है फिर कल वो पार्लियामेंट में भी जाएगा और पार्लियामेंट में भी वही होता है जरा बड़े पैमाने पर वही मूढ़ता वही धूर्तता वही गुंडागर्दी कोई फर्क नहीं ये इसके पीछे कारण है ध्यान ना हो तो निर्मलता नहीं होती बुद्ध ने कहा ध्यानी निर्मल आसनबद्ध जब भीतर निर्मलता होती तो शरीर के व्यर्थ हलन अपने आप विलीन हो जाते शरीर में एक तरह की स्थिरता आ जाती एक तरह की शांति आ जाती कृतकृत्य और स्वभावतः फूल जब ध्यान के खिलते हैं तभी पता लगता है कि मिल गया जो मिलना था पा लिया जो पाना था पाने योग्य पाली है अब कुछ और पाने योग नहीं आखिरी संपदा मिल गई कृत कृत्य आश्रव रहित और जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसके भीतर व्यर्थ चीजें नहीं आ सकती ध्यान उसका रक्षक हो जाता जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसको क्रोध नहीं आएगा जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसको लोभ नहीं आएगा जो ध्यान को उपलब्ध हो गया उसको मोह नहीं आएगा क्यों उसके घर अब दिया जल गया है और दिया जला हो तो अंधेरा भीतर नहीं आता और उसके भीतर पहरेदार चक गया है और पहरेदार जगा हो तो चोर नहीं आते आश्रव रहित अब शत्रु भीतर प्रवेश नहीं कर सकते और जिसने उत्तमार्थ को पा लिया है दुनिया में दो अर्थ हैं एक अर्थ शरीर का है और एक अर्थ आत्मा का आत्मा का अर्थ है उत्तमार्थ परमार्थ आखिरी अर्थ जिसने पा लिया है उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।